जो उड़ीसा से पधारे हुए हैं टी हॉस्पिटल में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं जैसे कि आज तो सबसे ज़्यादा डॉक्टरों का कहना है कि आज जो है ज़्यादा मरीज़ हार्ट पेशेंट या फिर डायबिटीज़ वाले बढ़ते जा रहे हैं तो आने वाले समय में इन चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे इस तरह की बीमारियाँ फैलने वाली हैं या हम लोग अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक घर में दो व्यक्ति इसी टाइप की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम आज आपके सामने हैं और डॉक्टर टीकेदास जी हमें बताएंगे कि किस तरह से इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं यानी इस बीमारी को अपने जीवन में लाने से रोक सकते हैं ये सारी बातें कैसे हो सकता है सबसे पहले तो बीमारी आने का कारण क्या है वो जानेंगे और उसके बाद उसको कैसे बचा सकते हैं या क्या तरीका है जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं तो आप सभी की तरफ से टी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब तो बताइए कि ये जो डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक जो बीमारियाँ जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ कहते हैं तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए ये एक्चुअली में है क्या चाहिए जी ये पहले हम लोग इसको बड़ी बड़ी बीमारियां बोल रहे थे लेकिन आज के लिए बड़ी बीमारियां नहीं है ये कॉमन बीमारियां हो गया है अच्छा, साधारण बीमारियां हो गया है और एक्चुअली आजकल के हर एक डॉक्टर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का इलाज तो करना ही है खाली इलाज करने से नहीं होगा इसको प्रिवेंट क्यों किया जा सकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमारा देश जो भारतवर्ष है पहले से ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया ये सारा दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल हार्ट अटैक कैपिटल हाइपरटेंशन कैपिटल इसको बुलाया जाता है इंडिया तरक्की तो बहुत करता है लेकिन ये हेल्थ का जो डिटोरीसन होता है उसका बारे में हम लोग कम सोचते हैं हम लोग का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का इसमें जो फंडिंग है वो सब अमेरिका ब्रिटिश ये सबसे बहुत कमती है लेकिन उससे बड़ा चीज़ है कि हम लोग का अवेयरनेस नहीं है जनरल मास में अवेयरनेस नहीं है इवनि डॉक्टरों में अवेयरनेस नहीं है हुँ, हुँ, आप सुन के आश्चर्य होंगे कि डॉक्टर्स लोगों का भी हार्ट अटैक कार्डियोलॉजिस्ट का भी हार्ट अटैक होता है तो कहाँ हम लोग का खूबी <laughs> हो गया कहाँ हम लोग का प्रॉब्लम हो गया ये हम लोग भूल जा रहे हैं तो इसको प्रिवेंट करना तो एकदम ज़रूरी है पब्लिक को अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स कुछ नहीं है थोड़ा सा आपको चक्कर दे सकता है कभी कभी हेडेक हो सकता है कभी कभी कुछ नहीं हो सकता है और ऐसे ही आप बीपी पी मापेंगे देखेंगे 200 सौ बाई है और उसको लेके आप पैरालिस होके हार्ट अटैक लेके किडनी फेलियर हो के आ जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बीच बीच में हेल्थ चेकअप कि कभी अपना ब्लड प्रेशर ये सब चेकअप करना चाहिए और हार्ट अटैक तो एक ट्रेचरस बीमारी है ये कभी भी आ सकता है तो उसके लिए हम लोग सतर्कता विलंबन करना चाहिए और डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया इतना कॉमन हो गया हम लोगों का लाइफ हम लोग का स्ट्रेस प्लस ये जो पॉल्यूशन फीडिंग हैबिट ये सब इन्वॉल्वमेंट है ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है एक कारण नहीं है बहुत सारे कारण है तो इस सब कारण का जनरल मास को अवेयरनेस करना है क्योंकि इसमें डिजी इसमें अगर एक बार डायबिटीज़ का इलाज शुरू हुआ जिंदगी भर का इलाज है इलाज से बड़ा चीज़ है कि एक महीना एक डायबिटिस आदमी का मिनिमम खर्चा आ जाता है अढ़ाई हज़ार रुपया तो हमारा देश में अढ़ाई हज़ार हर एक महीना में एक एवरेज फैमिली वाला कितना फैमिली हो दे सकते हैं तो ये चीज़ हम लोग को मानना है लेकिन इसका भी इलाज खाली मेडिसिन में नहीं है हम लोगों को अवेयरनेस लाना है लाइफस्टाइल चेंज करना है फीडिंग हैबिट्स चेंज करना है थोड़ा स्परिचुअलिटी योगा मेडिटेशन करना है तब जाके होलिस्टिक वे में ही इसको चेंज किया जा सकता है हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस जो अटेंड किया 3डी अप्रोच टू हार्ट केयर वो बहुत अच्छा चीज़ है ये सब अवेयरनेस लाना है और डॉक्टर्स लोगों को भी अवेयरनेस लाना है ठीक है दास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का जो मरीज है या जो बीमारी है वो बढ़ते जा रहा है और ये कॉमन हो गया आपने बताया है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जानना आपने एक और बात बताया कि पूरी इलाज इसका होता नहीं है लेकिन इसके लिए आपको जो है जीवन शैली बदलना होगा कहीं ना कहीं एक आदत को या समझ को बढ़ाना पड़ेगा इसमें ये आपका कहना था तो यही बात आप जो है ये डब्ल्यू जो कॉन्फ्रेंस हुआ है खास शांतिवन में और उस चीज़ को आपने अटेंड किया और वहाँ पर सभी डॉक्टर देश विदेश के डॉक्टर आकर इसी बात पर चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं या इसके लिए किस तरह से लोगों का ज्ञान बढ़ा सकते हैं ये विशेष मुद्दा रहा और इसके ऊपर आपने बातें की हैं तो मैं अभी एक सवाल मेरा ये रहेगा कि डायबिटीज़ डायबिटीज़ को कैसे पहचाने कि ये डायबिटीज़ हो गया है या डायबिटीज़ का ऐसे मेन सिम्टम्स जो है लक्षण जो है हु. होगा तो पहले देखेंगे कि हम लोग जो कॉमन सिम्टम्स बोलते हैं पली यूरिया पली मतलब पेशाब बार बार आएगा प्यास बहुत लगेगा भूख बहुत लगेगा आपका ब्लड का शुगर लेवल बड़ा होगा और पेशाब में मैंने उसमें जाएगा मीठा मैंने ये जाएगा ग्लूकोज जाएगा शुगर जाएगा जो कि डिटेक्शन हो सकता है ये पांच सिम्टम्स है पली यूरिया पलीफेजिया पलीडिप्सिया एंड ग्लाइकोस इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनल देते अच्छा। हैं तो ये पांच लक्षण जो है डायबिटीज़ का है उसका बावजूद भी आप लीन एंड थीन हो जाएंगे पतला भी हो सकते हैं लेकिन आज क्या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और टाइप टू डायबिटीज़ जो है वो मैक्सिमम नाइन्टी ऑलमोस्ट टाइप टू डायबिटीज़ है जिसमें कि हम लोग का मोटापा बढ़ रहा है बढ़ रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो इंसुलिन बॉडी से निकल रहा है वो काम नहीं करता है तो ब्लड शुगर हरदम बढ़ के रहता है स्ट्रेस फिर आ गया तो फिर ब्लड शुगर बढ़ के रहता है हम लोग उसको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं मतलब ये बीमारी जो है भाई बहन एक बीमारी नहीं है मेटाबोलिक सिंड्रोम जो है एक बीमारी नहीं है चार पाँच बीमारी मिल होता है एक तो आपका मोटापा बढ़ता है दूसरा में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तीसरा में आपका ब्लड शुगर बढ़ता है चौथा में आपका लिपिड अब जो कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मोलिटी होता है ये सब चीज होता है लास्ट में हार्ट अटैक होता है मोटापा कमती करने के लिए आपको सरदम नजर रखना चाहिए एक सिंपल फंडा मैं आपको बताता रहा हूँ आपको मैं बोलता हूँ आप सपोज हम लोग का देश में पैंट पहनते हैं तो आपका पैंट का साइज आप कंफर्म करके रखिए इसलिए एक फार्मूला याद रखिए गिव मी योर पैंट साइज आई विल गिव योर लाइफ साइज पैंट साइज मेरे को दे दीजिए मैं आपको लाइफ साइज बता दूंगा नहीं, आपका नहीं। अगर पुरुष आदमी और मेल आदमी है पैंट साइज आपका 38 इंच से ज़्यादा हो गया अगर स्त्री हैं फीमेल हैं पैंट साइज़ आपका 34 इंच से ज़्यादा हो गया पांच बीमारियाँ ऐसे इन्वाइट होकर आ जाएगा आपका बॉडी को जो कि डायबिटीज़ है ब्लड प्रेशर है इंसुलिन रेजिस्टेंस है हाइपर कोलेस्ट्रेलिमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और हार्ट अटैक होता है इसलिए हम बोलते हैं पैंट साइज ठीक रखो आपका पैंट साइज 38 इंच से कम रखो और आप अभी मार्केट में निकलेंगे 38 इंच साइज वाला कितना पेट निकलेगा वो सबको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा और सबको ही पोटेंशियल डायबिटिक होगा हम जब मार्केट जाते हैं यही आदमी लोग को देखते हैं कि ये देश कितना बड़ा डायबिटीज कैपिटल होने के लिए जाता है सारा दुनिया का चौथा डायबिटिक भारतीय है फोर्थ डायबिटिक इज इंडियन एंड ऑल्सो फोर्थ इंडियन इज ए डायबिटिक ये स्टेट है हम लोग का कंट्री का तो इसको कारण तो आपको खाना कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोग नमक भी बहुत ज़्यादा खा देते हैं नमक कंट्रोल करना पड़ेगा पर डे थ्री ग्राम से कम नमक खाना पड़ेगा नमक कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा खाना कंट्रोल करना है एक्सरसाइज डेली करना है एक्सरसाइज हम लोग पूरा भूल गए हैं जो मिनिमम एक्सरसाइज है रूल ऑफ फोर में रहेंगे रूल ऑफ फोर मतलब फोर किलोमीटर फोर डेज ए विक फोर्टी मिनट्स ये मिनिमम एक्सरसाइज स्टैंडर्ड है फोर्टी मिनट्स फोर किलोमीटर फोर डेज ए विक इतना मिनिमम कीजिए और मेडिटेशन एटलीस्ट कीजिए हाफ आवर ट्वेंटी मिनट्स मेडिटेशन कीजिए डाइट चेंज कीजिए ज़्यादा डाइट हमारा बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है हम इतना डाइट खा लेते हैं वो सब एकमुलेट अल्टीमेटली होके हम लोग को ये बीमारी सब करता है तो ये सब थोड़ा नज़रअंदाज करना है और एक्चुअली हम लोग अगर थोड़ा सा लाइफ केयर कर लिए ये दो बीमारी अगर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर नहीं हुआ तो हम लोग का नाइन्टी नॉन कम्युनिकबल डिजीज बर्डन कम हो जाएगा और छोटा मोटा इन्फेक्शन तो कंट्रोल आ जाएगा लेकिन ये सब डिजीज़ फ्यूचर में बड़ा रिस्क होगा ठीक है दास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग डायबिटीज़ जो पेशेंट हमारे भारत देश में बढ़ रहे हैं और उसको कंट्रोल करने का एक सिंपल तरीका आपने बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि आपके कमर यानी पैंट का साइज़ आप दे देंगे तो मैं आपको कितनी बीमारियां है या नहीं है वो बता सकते हैं आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया बहुत अच्छा लगा ये क्योंकि एक कॉमन आदमी को ये पता चल जाएगा कि कैसे उसको बीमारियाँ होती है और आजकल जिस तरह की सिचुएशन आया है भागदौड़ वाली जो सिचुएशन है वो बहुत कम हो गई क्योंकि आ, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है कि बैठे बैठे हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर के साथ हमारा जुड़ाव हो गया और प्लस घर में टीवी एंड लैपटॉप ये सब चीज़ें आ गए तो हम लोग बैठे रहते हैं हमारा जो चलन मूमेंट्स है वो बहुत कम हो गया क्योंकि अभी इकनॉमिकली हम लोग सब अच्छे हो रहे हैं तो गाड़ियाँ अभी आ गई हैं तो वो जो चलना है या दौड़ना है वो चीज़ें बिल्कुल कम हो गई जिसके वजह से शायद ये चीज़ें हमारे ऊपर असर या। कर रहा है, है। और और वो चीज़ें जो है आपने अपने शब्दों में बताया अलग ढंग से बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं क्या लाइफ यूज़ करना है और प्राइमरी जो शुरुआती तौर पे अगर हमको पता चलता है तो किन किन दवाओं का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम अपने लाइफ में बदली करके पूरी तरह से इससे निजात पा सकते हैं वो सारी बातें आगे करेंगे डॉक्टर टी दास जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडोमाद पर सुनते रहो मस्कराते रहो माजी रे ओ माजी रे माझीरे रे ओ, ओ माजी रे कहीं फटकर नदी मझधार कहीं लग चुकी है किनारे hey o ma ji re तो कहीं था था कहीं थीर नैया के भवद में कहीं से किनारे आत्मोपवन में आत्मोपवन में खड़ी खड़ी नारो हंसा मातबो के वन में रे पंची, माया के दलदल दल से रे माया के दलदल दल से सफलता न पारे पंछी दाव पेच छल बल से रे दाव पेच छल बल से पारे रे लक्ष्य सफलता माजीरे, ओ माजीरे, पाले र लक्ष्य सफलता मुक्ति को गोपियाल का आनंदी पिया के टके नैया कहीं के रे नैया नदी मछ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर टी के दास जी से जो उड़ीसा से पधारे हुए हैं टी हॉस्पिटल में विशेष अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आइए जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में तो ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं और हम लोग जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उस वजह से हम लोग इस तरह के सिचुएशन में आए हैं लेकिन अब इसके ऊपर काम क्या करना है किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं या दूसरों को भी इस चीज़ों से अवगत करा के उन्हें भी इन चीज़ों से बचा सकते हैं वो बातें हम डॉक्टर साहब से करेंगे तो आप सभी की तरफ से मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा टी जी से कि कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर ऐसा मेडिकल तब में बोला जाता है तो हम लोग क्या प्रिवेंशन ले और कैसे काम करें सही है कि प्रिवेंशन ही बेटर देन की और आपने जो सही बताया कि हम लोग बैठ के मैक्सिमम काम कर रहे हैं आजकल कोई फिजिकल लेवर करना पसंद नहीं करता है जी, लेकिन जी, आपको जी. ये बताते हैं कि हम लोग दुनिया में आए हुए हैं तो फिजिकल लेवर करना बहुत जरूरी है जो हम लोग तो टोटली भूल चुके हैं आजकल सब छोटा मसल्स का काम करते हैं जैसा रिमोट पकड़े फिंगर का काम किए फिंगर पकड़ा आँख में कंप्यूटर देखे और सब छोटा मसल्स का काम बड़ा मसल्स का काम हम लोग भूल गए हैं थाई मसल जैसा काफ़ मसल हो बड़ा मसल का काम भूल गए तो ये सोचना होगा कि हम लोग ये छोटा मसल जैसा रिमोट खाली पकड़ के टीवी में बैठना है ये स्टाइल लाइफस्टाइल चेंज करके बड़ा मसल्स का काम जैसा साइकिलिंग हुआ जॉगिंग हुआ रनिंग हुआ एक्सरसाइज हुआ मॉर्निंग वॉक हुआ, हुआ ये करना चाहिए तो छोटा मसल काम छोड़ के बड़ा मसल काम कीजिए और एक फार्मूला है कि ईट लेस एंड सीट लेस कम खाइए और कम बैठिए <laughs> कम खाइए कम हम लोग क्या बहुत ज्यादा खाते हैं अगर जी, कोई जी, भी पार्टी हम लोग ज्यादा खाते हैं ज्यादा बैठते भी ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा बैठते हैं और बैठने का टाइम खाते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि हम लोग बैठ गए तो स्नैक्स मिल गया स्नैक्स क्या गया पकोड़ी मिल गया कुछ भी मिल गया सब खा लिया और आपको बोल रहा हूँ हार्ट का कोई अगर शत्रु है फिजिकल एनिमी है वो है ऑयल जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ऑयल और सॉल्ट ये दो हार्ट के लिए शत्रु है तो तेल कम कीजिए इंडियन फैमिली में तेल का बहुत कंजम्पशन होता है पोड़ी है कचौड़ी है सब खाते हैं तेल से खाते हैं और बहुत अच्छा खाना बनता है इंडियन फैमिली में तेल कंट्रोल करना है एक फैमिली के लिए 500 हंड्रेड एक पर्सन के लिए एक आदमी के लिए 500 सौ ऑयल एक महीना में खाना चाहिए यह हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खाते हैं तो ये 500 सौ तेल एक महीना में जो खाना चाहिए एक तेल नहीं खाएंगे कि खाली सफोला खरीद लिए या खाली कोई भी तेल खरीद लिए राइस ब्रांड एक तेल नहीं खाना है दो तेल को मिला खाना है 250 250 250 राइस ब्रांड लीजिए 250 सोयाबीन लीजिए 250 सौ मस्टर्ड लीजिए 250 राइस ब्रांड लीजिए ऐसा करके ब्लेंड करके ऑयल अगर खाएँगे और एक आदमी पाँच सौ ऑयल खाएगा तो हाथ ठीक रहेगा नमक कम खाएंगे तीन ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं खाएंगे हम लोग लेकिन करीब पंद्रह से बीस ग्राम नमक खाते हैं अचार खाते हैं पापड़ खाते हैं पिक्कल खाते हैं मिक्सचर खाते हैं सब कुछ नमक से है नमक ख़राब करेगा नहीं। नमक कम कीजिए तेल कम कीजिए एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए थोड़ा पॉजिटिव थॉट रखिए मेडिटेशन कीजिए अच्छा हवा में घूमिए पॉल्यूशन तो बाहर में बहुत है पर्टिकुलरली जो ट्रैवलिंग में है इसमें गाड़ी का पीछे हम लोग मोटरसाइकिल ले जाते हैं ये सब पॉल्यूसन बहुत ख़राब है अच्छा हवा अच्छा पानी अच्छा भोजन एक्सरसाइज पॉजिटिव थाट ये पाँच होगा ना हम लोगों का 50% परसेंट हॉस्पिटल बिजनेस जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल बिजनेस इंडिया में बंद हो जाएगा मैं आपको बोल रहा हूँ भले ये हमारा फ्रेटर्निटी मेरे को पसंद नहीं कर सकते हैं बट आई टेल यू मैक्सिमम कॉरपोरेट हॉस्पिटल इसी डिजीज़ के लिए ही चलते हैं और आप थोड़ा थोड़ा कॉन्स हो जाइए हमारा देश के लिए ऐसा कल्चर ठीक नहीं है ऐसा कल्चर में हम लोगों का जो हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल कल्चर चला है अभी वो धीरे धीरे देश को और भी पुअर हेल्थ स्टेटस की तरफ ले रहा है आदमी थोड़ा कॉन्सियस होना चाहिए हम लोग कॉन्सियस होता हमारा डॉक्टर भाइयों को कॉन्स होना चाहिए ये मैसेज सबको देना चाहिए कि सिंपल वे ऑफ लिविंग और ऐसे ही टाइप का लाइफस्टाइल बहुत सारे बीमारी को प्रिवेंट कर सकता है बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं वो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह से हम लोग डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर का हो ये बीमारियां जो बढ़ती जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में चेंज होने के कारण हम लोग इसके ज़िम्मेवार हैं और इसमें बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि सभी लोगों को सोचना पड़ेगा क्योंकि जो डॉक्टर है जो पेशेंट है और जो फैमिली के लोग हैं कहीं ना कहीं हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं और हमारा अगर फैमिली में खाना तेल वाला बनेगा तो खाएगा और खाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा तो इसलिए ज़रूरी है कि फैमिली का भी मुख्य रूल है कि वो इस तरह का खाना बनाए जिससे हमारा सेहत का पूरा ध्यान रखे और तेल जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे एक व्यक्ति के लिए पाँच मिलीग्राम जो है पूरे महीने के लिए होना चाहिए और उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं आपके यहाँ चार लोग हैं तो दो लीटर से ज़्यादा आपके पास तेल नहीं आना चाहिए एक महीने का तो आप यह सर शीट बना ले जब आप किराना दुकान का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आदमी को कैलकुलेशन करके ही अगर आप लिस्ट बना के दे देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा और बहुत ही अच्छा काम हो सकता है और हम लोग उसी तरह से अगर अपना यूज़ करना शुरू करें तो बहुत ही एवरेज तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाई चांस फिर इनके बाद भी अगर कुछ होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बातें कर सकते हैं कि और क्या चेंजेस आपको करना है और एक भी बात बोल रहा हूँ आपको जी की अगर ये जो आपने चार किलोमीटर में बताया कि रूल ऑफ फोर में एक्सरसाइज शेड्यूल रहना चाहिए चार हफ्ता में चार दिन चार किलोमीटर और 40 मिनट एक बार एक्सरसाइज किया मतलब 40 मिनट करेंगे ये जो चार किलोमीटर आप चल के आए और आके दो समोसा खा लिए और चार किलोमीटर का जो प्रॉफिट है वो गया सब <laughs> वो न्यूट्रलाइज हो गया तो खाना का ख्याल एकदम रखना है जी, जी, जी. तो इसी के लिए दो समोसा आप सोचेंगे दो समोसा में क्या होगा दो समोसा वो जो किलोमीटर एक्सरसाइज का प्रॉफिट उसको खराब कर देगा तो उसी के लिए खाना बहुत हिसाब से खाना है <laughs> हम लोग स्टोमक को डस्टबिन समझते हैं कुछ भी हो डाल दें कुछ भी मिला खा लें इड नॉट इन्सियस खाना होना चाहिए जी जी जी, जी. बड़ा ही कैलकुलेशन रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स को बड़ा अच्छी तरह से यूज़ करना पड़ेगा जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके जो है काम करना पड़ेगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जो है इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे नहीं तो पड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि देखिए बहुत समय से हम लोग इन चीज़ों को जानते हुए समझते हुए आज मेरे ख्याल से 20-25 साल तो हो गए कि ये कॉमन चीज़ें हैं हम लोग सब जान रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में उतारने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं या आलसी हो रहे हैं या फिर हम डोंट केयर करते हैं हाँ देख लेंगे ऐसा कुछ नहीं बाद में देख लेंगे वो चीज़ें हमारे साथ हो रहे हैं मुझे लगता है और इसी को हमको जो है अभी अच्छा करना पड़ेगा तो चलिए डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि टी हॉस्पिटल में उड़ीसा में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए वहाँ जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह के पेशेंट्स हैं उड़ीसा में हम जो हॉस्पिटल में हैं टी हॉस्पिटल में वो एक जी. इंडस्ट्री है रिफ्रेक्टरीज इंडस्ट्रीज है हुँ. कोई भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो ऐसे ही है स्ट्रेस लेवल तो है ही पर अदर आस्पेक्ट्स भी है लाइफ जो हम लोगों का खराब हो चुका है प्लस थोड़ा बहुत एडिक्शन भी है एडिक्शन तो सारा देश में ही है प्लस वही हाइपरटेंशन डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है नहीं, नहीं। तो वही हम लोग जो लाइफस्टाइल स्टाइल हम लोग होलिस्टिक हिसाब से उनको एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट हम लोग का लास्ट रिसोर्स रहता है हम लोग प्लांट में जाके भी अवेयरनेस क्लास करते हैं कम्यूनिटी में भी अवेयरनेस क्लास करते हैं कि भाई ऐसा रहो नहीं तो डिजीज आएगा इस डिजीज से कोई बच नहीं सकेगा आपको अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो डिजीज आएगा और एक उड़ीसा का या हम लोग देखेंगे ईस्टर्न इंडिया का सबका स्वीट टूथ है सब कोई जो भी खाते हैं मीठा खाते हैं स्वीट्स खाते हैं स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं बॉडी के लिए वो भी खराब है सपोज हम लोग सिडेंटरी है सीडेंट्री मैंने बैठ के काम करते हैं तो एक दिन में हम लोग का करीब अठारह सौ कैलोरिया कैलोरी मैक्सिमम अठारह सौ से अठारह कैलोरी ज़रूरत है लेकिन दो बड़ा साइज़ रसगुल्ला खा लेंगे तो 500 कैलोरी से ज़्यादा हो जाएगा तो आप सोचिए हम हाँ लोग रसगुल्ला भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे जूस भी पिएंगे, क्योंकि बोलेंगे जूस बहुत हेल्दी है एक जूस में आप चार संतरे डाल दिए चार एप्पल डाल दिए दो मैंगो डाल दिए तो कितना कैलोरी हो जाता है तो दो कैलोरी में आप अगर सात सौ कैलोरी खाली ब्रेकफास्ट में खा लेंगे दिन भर में क्या खाएँगे तो वो देखा है आदमी लोग को जूस एवॉइड करना है पर्टिकुलरली टीन जूस जो कैंड जूस है वो एवॉयड कीजिए भले एक फ्रूट्स खाइए फ्रूट्स लेके खाइए एक फ्रूट्स खाइए जूस खाने से क्या आप छः सात फ्रूट्स एक साथ खा लेंगे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है एक दो फ्रूट्स खाइए वो ठीक है जूस अवॉइड करेंगे फ्रूट्स खाएंगे। सेकेंड चीज़ है जब गिफ्ट लेने जाते हैं सबको एक स्वीट्स पैकेट लेके जाते हैं स्वीट्स पैकेट जब परिवार में पहुँचता है ऐसे ही इंडायरेक्टली आदमी हाँ एक मीठा खा लिया एक रसगुल्ला खा लिया खराब है वो एडवाइस हम लोग करते हैं कि ऐसा मत करो खाना में कंट्रोल रखो प्लस ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे लेकिन ट्रीटमेंट करने से वो लास्ट ये है अभी कंपनी हम लोग का सब ट्रीटमेंट फ्री देता है आज कंपनी फ्री देता है कल आप रिटायर्ड करेंगे रिटायर्ड को भी फ्री देता है लेकिन जब किसी का साधन कुछ नहीं है तो वो खर्चा कहाँ से आएगा हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ इज वेल्थ क्या है वो हम भी पहले नहीं समझते एक बार किसी को हार्ट अटैक हो गया एक एंजियोप्लास्टी लग गया अढ़ाई लाख खर्चा हो गया जिसका सर्विस नहीं है जिसका कोई बिजनेस नहीं है वो अढ़ाई लाख तो अपना कहीं से भी निकाल के देगा वो अढ़ाई लाख बचता अगर आप लाइफ थोड़ा चेंज करते तो वही है हेल्थ इज वेल्थ तो वो अवेयरनेस हम लोग देते हैं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करते हैं वो एक मलेरिया एंडेमिक एरिया है मलेरिया आता है स्नैक बाइट आता है इवन इफ हम लोगों का हॉस्पिटल मलेरिया मैनेजमेंट के लिए मशहूर है मलेरिया का बहुत अच्छा वहाँ पर मैनेजमेंट होता है स्नैक बाइट ये जो हार्ट अटैक का प्रीलिमिनरी सब ट्रीटमेंट होता है इंक्लूडिंग स्टेप्टोकज इंजेक्शन एंड ऑल सब हम लोग वहाँ पर करते हैं प्लस दिस इज ए सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल तो जो भी मेडिसिन का मैक्सिमम बीमारी का ट्रीटमेंट वहाँ होता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो रेफर करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है कि किस तरह से आपके यहाँ टी आर हॉस्पिटल में आपने अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह के पेशेंट्स हैं वो भी आपने बताया है तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मुझे लगता है कि इस पूरा ओवरऑल जो सेशन में हमने बात की है वो बिल्कुल जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट आट अटैक वाले पेशेंट्स हैं जो बीमारियाँ हमें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खान की रहन सहन की जो बातें हैं उसमें बदलाव करने से हम बच सकते हैं अगर हम बदलाव नहीं करते हैं तो मुश्किल हो सकता है कि आने वाले समय में आप टाइप डायबटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं जिससे आपका जो है डॉक्टर साहब ने लास्ट में बताया कि हेल्थ इज़ वेल्थ की बात समझाते हुए कहा कि जितना आपने कमाया है शायद बीमारी को फिर ठीक करने में उतना पैसा वापस गवा देंगे तो वो आपका जो है पूरा ज़िंदगी जो है एक जीरो मैनेजमेंट में आ जाएगा यानी आपने खाया जितना कमाया उतना गवाया भी ऐसा हो जाएगा तो इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक देने की ज़रूरत है एक अपने लाइफ में सोच बदलने की जरूरत है कि आपको जीवन कैसे जीना है अच्छा जीना है या बीमार होकर मरना है तो वो आपको सोचना पड़ेगा तो चलिए हम चाहेंगे कि आपका सेहत बहुत अच्छा रहे आप खुश रहें मस्त रहें हमारी यही शुभकामनाएं इस शो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे रहें अपने लाइफस्टाइल को बदलते रहें और अच्छा जीवन शैली जिए और मैं जाते जाते कहूँगा डॉक्टर साहब को बहुत बहुत, -बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो